संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना जन्मेजय ने कहा मुनिवर जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधि युद्ध करने के लिए सेना सहित से कुरुक्षेत्र आ गए हैं तो उसने क्या किया कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ वह चंपायण जी बोले जन्मे जाए श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण दुशासन और शकनी से कहा कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय ही उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं मत में रहने वाले हैं युष्ट भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर है वे दोनों सेना के संचालक और श्री के इशारे पर चलने वाले हैं इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफ़ी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिनसे जाने वाली वस्तुओं को शत्रु रोक न सके तथा उनके आस पास ऊँची बना देनी चाहिए उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो एवं अनेकों ध्वजा पताकाएँ लगवा दो और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कुछ होगा तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए वह रात निकल जाने पर जब प्रातः काल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी ग्यारह अक्षौणी सेना का विभाग किया उसने पैदल हाथी रथ और घुड़सवार सेनाओं में से उत्तम मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग अलग करके उन्हें स्थान नियुक्त कर दिया वे सब वीर अनुकर्ष रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ तरकस वरुथ रथ को ढकने का बाघ आदि का चमड़ा उपासंग जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सके ऐसे तर्कस शक्ति निशंग पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, तर्कसि एक प्रकार की लोहे की लाठी ध्वजा पताका धनुष बाढ़ तरह तरह की रस्िया पास विस्तर कच्छ ग्रह विक्षेप बाल पकड़कर गिराने का यंत्र तेल गुड़ बालू विषधर सांपों के घड़े राल का चूरा घंट फलक घुघरुओं वाली ढाल खड्गि लोहे के शस्त्र औोटा हुआ गुड़ का पानी ढेले साल भिंदपाल गोफियाँ मोम चुपड़े हुए मुद्गर, कांटों वाली लाठियां, हल विष लगे हुए बाण सूप तथा टोकरियां, दरात अंकुश तोमर काटेदार कवच वृक्षाधन लोहे के कांटे या कील आदि बाघ और गहरे के चमड़े में मढ़े हुए रथ सिंह प्रास कुठार कुदाल तेल में भींगे हुए रेशमी वस्त्र घी तथा युद्ध की अन्य सामग्रियाँ लिए हुए थे सब रथों में चार चार घोड़े जुते हुए थे और सौ सौ बाण रखे हुए थे उन पर एक एक सारथी और दो दो चक्र रक्षक थे वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्विद्या में कुशल थे इस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी सुसज्जित किया गया था उन पर सात सात पुरुष बैठे थे इससे वे रत्नजटित पर्वतों के समान जान पड़ते थे उनमें से दो पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे दो धनुर्धर योद्धा थे दो खड्गारी थे तथा एक शक्ति और त्रिशूलधारी था इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जाँच कर विशेष बुद्धिमान और सूर्यवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया उसने कृपाचार्य द्रोणाचार्य शल्य जयद्रथ सुदक्षिण कृतवर्मा अश्वस्थामा कर्ण भूरिश्रवा शकुनि और बाल्हिक इन ग्यारह वीरों को एक एक अक्षौड़ी सेना का नायक बनाया वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा दादाजी कितनी ही बड़ी सेना हो यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चोटियों के समान तितर बितर हो जाती है सुना जाता है एक बार है है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साँस दिया था इस प्रकार एक और तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है, है छत्री थे जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों से फूट पड़ गया और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी छत्रियों ने उसे जीत लिया तब ब्राह्मणों ने छत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा धर्मज्ञ छत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सब के सब अलग अलग अपने अपने बुद्धि के अनुसार काम करते थे तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल सूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल हितकारी निष्कपट सूर्यीर को अपना सेनापति बनाते हैं वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते हैं उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें भीष्म ने कहा महाबाभ तुम जैसा कहते हो ठीक ही है मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ युद्ध करना भी मुझे है ही मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूं, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के दस हजार योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक सर्थ के साथ स्वीकार कर सकता हूं। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लू क्योंकि संग्राम में यशोद पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लांग डाट रखता है कर्ण ने कहा राजन गंगापुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधिपूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया उस समय राजाज्ञा से बाजे बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरिया और शंख बजाने लगे अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपस्कुन भी हुए भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गाय और मुहरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराया फिर उनके जययुक्त आशीर्वादों से उत्साहित हो वह भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब ओर घूम फिर एक समतल भूमि में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी सेना की छावनी डाली वह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी